आदमियों के अलग, अलग अलग दर्जे लड़के लड़कियों और सयानों को भी इतिहास अक्सर एक अजीब ढंग से पढ़ाया जाता है उन्हें राजाओं और दूसरे आदमियों के नाम और लड़ाइयों की तारीखें याद रखनी पड़ती है दरअसल इतिहास लड़ाइयों का या थोड़े से राजाओं या सेनापतियों का नाम नहीं है इतिहास का काम यह है, है कि हमें किसी, किसी मुल्क के आदमियों का, का हाल बतलाये कि वे, वे किस, किस तरह रहते थे, थे क्या, क्या करते, करते थे, थे और क्या, क्या सोचते थे किस बात से उन्हें खुशी होती थी किस बात से रंज होता था उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां आईं और उन लोगों ने कैसे उन पर काबू पाया अगर हम इतिहास को इस तरीके से पढ़ें तो हमें उससे बहुत सी बातें मालूम होंगी अगर उसी तरह की कोई कठिनाई या आफत हमारे सामने आए तो इतिहास के जानने से हम उस पर विजय पा सकते हैं। पुराने जमाने का हाल पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि लोगों की हालत पहले से अच्छी है या खराब है उन्होंने कुछ तरक्की की भी है या नहीं की ये सच है कि हमें पुराने जमाने के मर्दों औरतों और, के चरित्र से कुछ न कुछ सबक लेना चाहिए लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि पुराने जमाने में भिन्न भिन्न जाति के आदमियों का क्या हाल था मैं तुम्हें बहुत से खत लिख चुका हूँ लेकिन अब तक हमने बहुत पुराने जमाने की ही चर्चा की है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी ही बातें मालूम हैं। इसे हम इतिहास नहीं कह सकते हम इस इतिहास की शुरुआत या इतिहास का उदय जरूर कह सकते हैं जल्द ही हम बात के जमाने का जिक्र करेंगे जिससे हम ज्यादा वाकिफ हैं और जिसे ऐतिहासिक काल कह सकते हैं लेकिन, लेकिन उस, उस पुरानी, पुरानी सभ्यता का जिक्र छेड़ने के चेड़ने पहले आओ हम, हम उस पर, पर, पर फिर एक निगाह डालें और, और इसका पता लगाएं कि उस जमाने में आदमियों की कौन कौन सी किस्में थी हम यहाँ पहले देख चुके हैं कि पुरानी जातियों के आदमियों ने तरह तरह के काम करने शुरू किए काम या पेशी का बंटवारा हो गया हमने यह भी देखा कि जाति के सरपंच या सरगना ने अपने परिवार को दूसरों से अलग कर लिया और काम का इंतजाम करने लगा वह ऊंचे दर्जे का आदमी बन बैठा या यूँ समझ लो कि उसका परिवार औरों से ऊंचे दर्जे में आ गया इस तरह आदमियों के दो दर्जे हो गए एक इंतजाम करता था हुक्म देता था और दूसरा असली काम करता था यह तो जाहिर है कि इंतजाम करने वाले दर्जे का इख्तियार ज्यादा था और इसके जोर से उन्होंने वह सब चीजें ले ली जिन पर वह हाथ बढ़ा सके वे ज्यादा मालदार न गए और काम करने वालों की कमाई को दिन दिन ज्यादा हड़पने लगे, लगे। इस तरह जैसे जैसे, जैसे काम की बात होती गई और दर्जे पैदा होते गए राजा और उसका परिवार तो था ही उसके दरबारी भी पैदा हो गए वे मुल्क का इंतजाम करते थे और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करते थे वे आमतौर पर कोई दूसरा काम नहीं करते थे मंदिरों के पुजारियों और नौकरों का एक दूसरा दर्जा था उस जमाने में इन लोगों का बहुत रौबदाब था और हम उनका जिक्र फिर करेंगे तीसरा दर्जा व्यापारियों का था ये वे सौदागर लोग थे जो एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क में ले जाते थे माल खरीदते थे और बेचते थे और दुकानें खोलते थे चौथा दर्जा कारीगरों का था, था जो हर एक किस्म की चीजें बनाते थे सूत कातते और कपड़े बुनते थे मिट्टी के बर्तन बनाते थे पीतल के बर्तन गढ़ते थे सोने और हाथी दांत की चीजें बनाते थे तथा बहुत से और काम करते थे ये लोग अक्सर शहरों में या शहरों के नजदीक रहते थे लेकिन बहुत से देहातों में भी बसे हुए थे सबसे नीचा दर्जा उन किसानों और मजदूरों का था जो खेतों में या शहरों में काम करते थे इस दर्जे में सबसे ज्यादा आदमी थे और सभी दर्जों के लोग उन्हीं पर दांत लगाए रहते थे और उनसे कुछ न कुछ ऐसी रहते थे आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र के माध्यम से बताऊंगा।